शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी का स्मृति चयन स्वामी परमेशानंद एक बार अनेक तीर्थों का भ्रमण समाप्त कर मैं उद्बोधन कार्यालय स्थित मां के भवन में श्री, श्री और श्री ठाकुर की सेवा पूजा में नियुक्त था पूज्यपाद महापुरुष जी महाराज अंतिम बार बम्बई से मठ लौट आए उस बार पूज्यपाद शारदानंद जी स्वामी जी को पैरों के बाद का दर्द बहुत बढ़ गया था इस कारण वह मठ में जाकर पूजनी महापुरुष महाराज से भेंट नहीं कर सके यह समाचार सुनकर पूजनी महापुरुष महाराज ने खबर भेजी कि वह स्वयं ही उद्बोधन कार्यालय में मां के भवन में पूजनी शारदानंद स्वामी से मिलने जाएंगे उस समय मिलन का एक मिशन का एक मुकदमा कोर्ट में चल रहा था आपस में सुलह होने की बात चल रही थी एक दिन निश्चित हुआ कि दोनों पक्ष के वकील बैरिस्टर तीसरे पहर तीन बजे उद्बोधन कार्यालय में आएंगे और उसी दिन महापुरुष भी शारदानंद स्वामी जी को देखने जाएंगे संघ के नायक के रूप में पूज्यपात महापुरुष की उस सभा में उपस्थिति आवश्यक थी तीसरे पहर तीन बजे महापुरुष मोटर से वहां आए गाड़ी से उतरते ही उन्होंने कहला भेजा कि शरत महाराज ऊपर से नीचे ना आवें उन्हें उतरने में कष्ट होगा मैं ही ऊपर आता हूं। पूजनी शरद महाराज दुमंझले के बरामदे से सिर झुकाकर कर बोले दादा आइए आइए महापुरुष जी धीरे धीरे दुमंजले की सीढ़ी चढ़ने लगे शरद महाराज ने आगे जाकर रेलिंग पकड़कर झुकते हुए उन्हें प्रणाम किया महापुरुष जी बार बार मना कर रहे थे कि झुकने से तुम्हारे पैरों में कष्ट होगा परंतु कौन किसका कहना मानता है शरद महाराज के प्रणाम के अनंतर रेलिंग पकड़कर किसी तरह सीधे खड़े होने पर महापुरुष महाराज उनके प्रशस्त वक्षस्थल पर हाथ रख कर प्यार करते हुए कुशल प्रश्न पूछने लगे बाद में शरद महाराज के कमरे में आकर दोनों भाई तख्त पर पैर लटकाए बैठे वार्तालाप करने लगे इसी समय श्री श्री के घर का दरवाजा खुलते ही श्री, श्री को प्रणाम कर महापुरुष जी लौट आए और बोले चलो भाई शरद नीचे उन लोगों के मुकदमे का कुछ फैसला किया जाए तुम भाई धीरे उतरना बैठक के छोटे कमरे में दोनों पक्ष के वकील बैरिस्टर लोग सट कर बैठे थे दोनों महाराजों के आकार आकर बैठने पर बातचीत शुरू हुई धीरता के साथ सब कुछ सुनकर महापुरुष जी ने कहा देखिए आप लोग मीमांसा का कोई उपाय कर लीजिए वृथा क्यों कोर्ट कचहरी और धन व्यय हैरान होते हो हम लोग तो गृहस्थी के बाल बच्चों के लिए मुकदमा नहीं लड़ रहे हैं रुपये पैसे मिल जाए तो उनसे श्री श्री ठाकुर के दस काम होंगे दस आदमियों का उपकार होगा और देखिए एक बच्चे में जो विषय बुद्धि है मेरे भीतर वह भी नहीं है मेरे दिमाग में वैसी बातें नहीं आती और वैसा झमेला रख भी नहीं सकता इस विषय में शरत महाराज सब कुछ समझते हैं वह जो कुछ कहेंगे इस संघ के नायक के रूप में मेरा भी वही मत है और वही अंतिम सिद्धांत रूप से मैं मान लूँगा शरत महाराज के सेक्रेटरी पद से मीमांसा पत्र में दस्तखत करने से यदि काम चले तो आप लोग मुझे हैरान न कीजिएगा आपस की मीमांसा के किसी निर्णय पर आकर बाकी काम शरत महाराज से करा लीजिएगा क्यों उनकी बातें ऐसी हृदयस्पर्शी स्पर्शी थी कि उपस्थित सभी लोगों ने उसे मान लिया सभा के समाप्त होने पर श्री महापुरुष महाराज धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए अंग भंगी और मुखभगी करके बम्बई में उनका रक्तचाप दबाव बढ़ने से पहले पहल वही पता लगा था डॉक्टर लोग कैसे परीक्षा करते थे वह शरत महाराज को दिखाने लगे ऊपर जाकर श्री को प्रणाम करके दोनों पूजनी शरद महाराज के कमरे में आकर बैठे वहां कुछ प्रसादी मिठाई का जलपान किया तदनंतर शरद महाराज से विदा लेने का एक अपूर्व दृश्य था वह शरत महाराज को अपने साथ नीचे उतरने से मना करने लगे किंतु शरत महाराज ने कहा दादा ऐसा नहीं हो सकता आप मठ में आए हैं जान कर भी मैं आपसे मिलने नहीं जा सका अब यहाँ तक आ गए आपके साथ बाहरी दरवाजे तक जाना आवश्यक है वह धीरे धीरे बाहरी दरवाजे तक आए और बोले दादा अब झुक नहीं सकता पैरों में दर्द हो रहा है इतना कहकर हाथ जोड़े भक्ति के साथ प्रणाम किया महापुरुष जी ने उनके विशाल वक्षस्थल पर हाथ फेरते हुए कहा नहीं भाई झुको मत थोड़ा विश्राम लो धीरे धीरे घट जाएगा अब तुम्हें मठ में आने की आवश्यकता नहीं है महापुरुष महाराज गाड़ी पर सवार हुए जब तक गाड़ी दिखाई पड़ रही थी तब तक उदास हो शरस महाराज दरवाजे पर खड़े रहे पूजनी शारदानंद स्वामी अंतिम बीमारी के समय महापुरुष जी उन्हें देखने कई बार मां के भवन में आए थे उस समय शरत महाराज को अस्वस्थता के कारण महापुरुष जी अत्यंत गंभीर और विषण दिखलाई पड़ते थे शरत महाराज के शरीर त्याग के अन्तर मैं मठ में महापुरुष जी का दर्शन करने गया बातचीत के प्रसंग में काशी जाकर कुछ दिन ईश्वर चिंतन में रहने का संकल्प जताने पर उन्होंने बहुत ही प्रसन्न होकर कहा बहुत तपस्या करो बेटा तपस्या के बिना साधु जीवन नहीं होता हम सब लोगों ने श्री श्री ठाकुर की महासमाधि होने पर तपस्या की है तुम्हारी तो यह ठीक ठीक उम्र है वृद्धावस्था के लिए रख मत छोड़ना उससे धोखा खाना पड़ेगा जो हो सके इसी उम्र में कर लो बाद में उसी साल शीतकाल में सुमधुर मधुपुर से महापुरुष जी काशी अद्वैत आश्रम आए उस बार उनके काशी रहते समय कुछ लोगों को ब्रह्मचर्य मिला बीच बीच में मैं उनका दर्शन करने जाता था एक दिन उन्होंने पूछा तुम कहाँ रहते हो कैसे भिक्षा करते हो भिक्षा आदि किस प्रकार मिलती है उससे पेट भर जाता है या नहीं देखो तुम्हारी उम्र में हम लोगों ने बहुत कठोर तप किया है बेटा तुम्हें उतना नहीं करना होगा क्योंकि तुम्हारा शरीर वैसा नहीं है यदि वह कृपा करके तुम्हारे अंतर में स्थित हो जाए तो उसी से तुम्हारा काम बन जाएगा वह तो अंतर में है ही उसकी पक्की धारणा तुम्हें करनी होगी और तभी उनकी अपार करुणा समझ लेने योग्य बुद्धि और धारणा शक्ति उत्पन्न होगी उस बार काशी के अद्वैत आश्रम में जब महापुरुष जी थे तब एक दिन प्रातःकाल में उनका दर्शन करने गया महापुरुष जी सेवाश्रम के एक साधु कर्मी के उद्देश्य से कह रहे थे देखो बेटा साधुओं को नियमित ध्यान भजन करना बहुत ही आवश्यक है कितने ही काम क्यों न रहे भोर में और संध्या समय ध्यान भजन अवश्य करना होगा कम से कम भोर में दो घंटा और संध्या को दो घंटा अवश्य बैठना चाहिए दिन भर कैसे बीता उसका विचार संध्या को और रात कैसे बीती उसका विचार सुबह को करना चाहिए उसके बिना साधु जीवन बिताना कठिन बात है पहले पहल जब हम उनका दर्शन करने जाते थे तो उस समय वह बहुत ही गंभीर स्वभाव वाले थे बातचीत बहुत ही कम करते थे मठ के अनेक प्राचीन साधु भी उनके पास जाने में संकोच करते थे संघनायक होने के अनंतर वह बहुत ही स्नेहशील हो गए थे वह प्रत्येक व्यक्ति का कुशल प्रश्न पूछते और समस्त विषयों की विस्तृत खोज खबर लेते थे अंतिम दिनों में साधु ब्रह्मचारियों तथा भक्तों के लिए उनकी स्नेह करुणा का अंत नहीं था एक बार देवघर विद्यापीठ के कुछ शिक्षक और छात्र पूज्यपाद महापुरुष जी महाराज के समीप मठ में दीक्षा लेने के लिए आए उनके साथ श्री श्री माँ के मंत्र शिष्य श्री, श्री प्रफुल्ल बाबू का लड़का भी दीक्षा प्रार्थी था महापुरुष महाराज ने उन्हें लड़... उस लड़के की दीक्षा की आज्ञा दी इसके अनंतर दीक्षा के दिन प्रातःकाल अन्य सभी की दीक्षा के पश्चात जब वह लड़का महापुरुष जी के समीप दीक्षा के लिए आया तो उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ मुझसे तुम्हारी दीक्षा नहीं होगी तो भी तुम्हारा समय आ गया है अन्य एक से शीघ्र ही तुम्हारी दीक्षा होगी वह लड़का रोने लगा इस पर महापुरुष जी ने पूजा के आसन पर बैठे ही उसे बहुत समझाया फिर उस दिन के लिए दीक्षा कार्य समाप्त करवे उठाए। उसके बाद महापुरुष जी ने जलपान के समय उस बालक को बुलाकर प्रसादी मिठाई आदि खिलाकर शांत किया पूज्यपाद खोखा महाराज अर्थात श्री ठाकुर के पार्षद स्वामी सुबोधानंद जी गर्मी के समय रांची में थे वहां रांची से मठ लौट रहे थे उनके एक शिष्या उन दिनों धर्मपुर में थी रांची से खोखा महाराज आ रहे हैं जानकर वह उनके पति उस समय ऑफिस में थे स्वयं ही स्टेशन गई और खोखा महाराज को अपने निवास स्थान पर कुछ दिन रह जाने के लिए प्रार्थना कर उतार लाई एक दिन मध्यान्ह भोजन के उपरांत खोखा महाराज विश्राम कर रहे थे एका एक, एक उठकर उन्होंने शिष्या से कहा मैं अभी स्टेशन जा रहा हूँ गाड़ी के आने में देर नहीं है इस बार देवघर जा रहा हूँ लौट आने पर सब बताऊंगा इतना कहते ही वह स्टेशन चले गए इतने में ही ट्रेन आ गई और वह देवघर विद्यापीठ पहुँच गए इस प्रकार बिना कोई सूचना दिए खोखा महाराज के एकाएक आ जाने से देवघर विद्यापीठ के साधु ब्रह्मचारी और कर्मी लोग अवाक रह गए कारण पूछने पर वे बोले बाद में कहूँगा अमुक नाम का एक लड़का तुम्हारे यहाँ पढ़ता है उसे बुला लाओ लड़के के आने पर उन्होंने कहा हाँ यही लड़का है कल प्रातःकाल तुम्हारी मंत्र दीक्षा होगी तुम स्नान करके खाली पेट रहना और ठाकुर मंदिर में उपस्थित होना और वहाँ के अध्यक्ष से कह देना कि ठाकुर मंदिर में फूल चंदन वस्त्र आदि दीक्षा के आवश्यक वस्तुएं जुटा रखें दूसरे दिन प्रातःकाल उस लड़के की दीक्षा हो गई इसी लड़के से महापुरुष जी ने कहा था तुम्हारा गुरु मैं नहीं हूँ तुम्हारा गुरु कोई दूसरा है और शीघ्र ही तुम्हारी दीक्षा होगी बाद में पूछने पर खोखा महाराज ने कहा दोपहर के भोजन के बाद मैं विश्राम ले रहा था सहसा श्री ठाकुर ने आकर मुझे खोखा खोखा कहकर पुकारा मैं मस्तिष्क का भ्रम समझकर दूसरी करवट सो गया इस पर उन्होंने मेरे शरीर पर धक्का देकर कहा जल्दी देवघर जा ट्रेन का समय हो गया है एक लड़के को दिखाकर और उसका नाम बताकर उससे दीक्षा देने के लिए उन्होंने मुझे आज्ञा दी इस कारण मैं झट कपड़ा लता पोटली में रख केवल इतना कहकर कि देवघर जाता हूं चला आया उस समय वहां के साधुओं से उन्होंने बताया कि कैसे महापुरुष महाराज ने दीक्षा के आसन पर बैठकर मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं यह कहकर उसे लौटा दिया था यह घटना सुनकर और श्री श्री ठाकुर की कृपा और लीला जानकर सब लोग मुग्ध हो गए यह घटना मैंने प्रथम शिष्य माँ के शिष्य डॉक्टर दुर्गापद घोष से सुनी थी बाद में जब प्रफुल्ल बाबू पेंशन लेकर काशी में दीर्घकाल तक साधन भजन कर रहे थे उस समय उनकी लड़की के मुख से भी सुनी थी श्री श्री ठाकुर ने कितने भावों से कितने व्यक्तियों पर कृपा की है उसकी सीमा नहीं है